बोलो मुसादी इतने <weigh -2> देर कन्स नहीं बार बोलो नहीं देर होता मतलब बोलो इतनी देर नहीं ती ती ती ती ती। <uck> hmm, बोलो जल्दी बोलो कल मैं बताया था कैसे मुची लिपि विद्रुप सिंच खेती पिसाऊ क्या बोलो मुझी लिपि विद्रुप क्या है सिचकृति खेती पिसाऊँ <laughs> बोलो बोलो नहीं बात खेती पेशा हूँ बोलो नहीं हाँ बोलो हाँ देखा हो गया हाँ काम से चलेगा अभी अच्छा ये शीक्षा क्षरण है ये चलेगा शीर्षक क्षरण्य में सिंचती बनता है सिंचाते में यहाँ कहाँ से आया क्या सूत्रा से मुचा दिन नो होने के बाद ना को अनुसार से प्रश्न। प्रसन्न ये जो यहाँ है ये च वर्ग में है क्या चोकह पर में क्या चाहिए जल। जल में है चकार यहाँ के बाद च है न नहीं जल में ना नहीं तो यहाँ को कर्ग होना चाहिए कह कह चहो कह झल पर है। पदान्त तो झल दोनों चाहिए क्या पदान्त तो हो अथवा तो झल पर हो क्या है समाधान हो पुस्तक क्यों ढूंढते हो आंख बंद कहना चाहिए समाधान तो मैं बता दिया क्या है तो तो तो तो तो तो तो तो नकार को नशा प्रधान जल अनुसार होता है ना अनुसार से परसवन हुआ उसके दूसरे सिद्ध है चौक चोक चौक के दृष्टि से परसवन असिद्ध है असिद अनुसार क्या होगा चौक की दृष्टि क्या दिखेगा अनुसार तो चौक लगेगा हाँ ये जिस प्रकार तत्व के लिए होता है भविष्य तो ये नत्व के लिए जैसे इस प्रकार यहाँ भी है पंचशब्द में पंच पंचम य है आगे च है वो चौक नहीं क्यों नहीं होता वो वैसा है पच्चीस विस्तार से पंचशब्द बनता है जैसे पंच शब्द न सब जीतने धातु में कहीं धातु में कहीं होगा तो सब नकार को ही परसन्न होकर के बना अनुसार परसन्न होकर के ये सर्व तो समाधान है छिंचाते छिंचाते बना लिट में क्या बनेगा च बोलो सब शे आते नहीं पता बोलो रुको उधर क्यों देखते हो बोलते सुधा बोलो उत्तम प्रश्न सुशीची भाई है सुशीचा भाई ये कहाँ से आया हैं आधा तो से हाँ इधर तो सेट है क्या हैं तो से इट कैसे होगा हाँ कर दिन में सेट होगा रेट हो आगा। आगा। आगा। गया लूट आत्मान पद हो गया ना लूट लकार बोलो लूट लकार खता शेखता फुगंध गुणा होगा शेखता किशोद गुणा होगा जी क्यों उत्तर बोलो किशोत्स गुणा होगा हाँ शेखता बोलो सिकता से है और कहाँ से आएगा और कहाँ से हो इति क्या करता है किसको हो करता है इकार को हो करेगा किसको हो करेगा हम प्रश्न हो है? है क्या पड़ रहे नहीं किसको होता है क्या मालूम नहीं ना ताज के सकार को होता है ध्यान रखना लिट लकार में अति होगा कि सूत्र से ये प्राप्त है ना नहीं? नहीं है प्राप्त है कि सूत्र से होगा होगा कौन निषेध करेगा एकाचुदेश नुदाता तो इट होगा गुण होगा चकार से कौ जाएगा आदर्श प्रत्यु हो जाएगा क्या रूप बनेगा शिक्षति उत्तम पुरुषों बोलो आत्मनिपद में शिक्षे शिक्षे मध्यम पुरुषों बोलो हाँ परस्रम पद बोलो उत्तम पुरुष देर क्या है मध्यम पुरुष बोलो हाँ आत्म पद बोलो प्रथम पुरुष क्या बोला शैक्षिक बोला शैक्षण थोट लोटलकार लोट थो लोट लकार बोलो हाँ बोलो उत्तम पुरुष सिंचानी विसर्ग है ना हाँ विसर्गे विसर्ग है ना एक विसर्ग या दो सिंचानी चाव कहाँ गया बस मस का सकार हैं नित्यम गीत लोट लगा रहे गीत लगा रहे क्या लोटो लंग बत लंगवत क्या क्या होता है हाँ तामा की सूत्र से असलब की सूत्र से ठीक है लोट हो लोलो आत्मनिपद बोलो बोलो लंग बोलो पर बोलो हाँ ये हो गया आगे मध्यम पुरुष नहीं रुको एक वचन विचार गए नहीं नहीं अचिनचा में विसर्ग नहीं हाँ विसर्ग नहीं मिला बोलो फिर अचिन नहीं एक नहीं बोलो विसर्ग सुनाई पड़ना चाहिए उत्तम बोलो आत्मनिपद बोलो लंग नहीं हाँ बिदरिंग बोलो पर बोलो ना बोलो आत्न बद बोलो अच्छा हाँ बोलो सिंचे सिंचे क्या सिंच ये अत क्या था ना अतर् हो गया असलिंग असलिंग क्या बनेगा परसम शिक्षा था है? नुम नहीं होगा क्यों नहीं होता से मुझसे नुम क्यों नहीं था हाँ स नहीं सौ के सूत्र सोता था यहाँ सौ क्यों नहीं हुआ अर्धा तो ये नहीं तो वो तो ठीक है क्यों नहीं हुआ यहाँ प्रश्न है सार्वत्तुपर में नहीं है तो शौका होता है सार्वधतुपर में ये तीन सी सार्वतु नहीं है क्यों नहीं हाँ लिंगा शिष्य हाँ तो ठीक है, है। क्या रूप बनेगा शिक्षात आत्वनिपद में क्या मानेगा लिख कर देखाओ आत्वनिपद मध्यम पुरुषा बहुत मध्यम पुरुषाले को आत्वनिपद मध्यम पुरुषालय को तीन रूपये लिख दिखा दो एक भजन ये ये रहा है है होता ठीक ठीक हो गया क्या बच्चों दिन बहुत आत ये गलत हुआ तो। क्या गलत है हैं पता नहीं देखो सूट सूट नहीं या क्या है नहीं ये गलत है ये भी गलत है हाँ लव ना लो क्या जल्दी लाओ न सर हम्म सूट हाँ हलो दीखा है, आ, है? नहीं? नहीं? क्या के? <laughs> नहीं? नहीं? ये ये क्या क्या रे रे इकार ये भी गलत है एक ध्यान दीर्घ हो गया से मैं से कहा ये ठीक हुआ ये भी गलत है ये गुण नहीं हुआ से मध्यम पुरुष कहा आस टा ढ नहीं होगा हम्म, ना? क्या बनेगा शिक्षि पूरा पूरा ठीक हुआ किसका हाथ उठाओ ठीक है अच्छा चलो आशील नहीं हो गया लूंग लगा सूत्र देखो लिपि सीची हस्त ले, ले रंग चिली को अंग हो जाएगा चिली की सूत्र से है हैं चिली की सूत्र से है चले लूंगी चिली लुंगी चिली लुंगी सूत्र यदि नहीं हो करते सब होगा ना नहीं बताओ लुंग लकार मिसाल तो पर मैं है चले स्विच है, है? स्विच ये क्या करता है चिल्ली को अहंग होगा अंगवन से ये लुंग लकार है ना अंगवन से गुणों के सूत्र से होगा नहीं होगा तो रुपये क्या मानेगा अशिचा तो बोलो सिच बृद्धि परेशम से क्यों नहीं हुआ एक गंद नहीं एक गाँव हो जाता सि <laughs> आत्मने पद बने आत्म ने पदे स्व्यम लिपि सीचि पर ले रंगवा लिपि सूचि और स्पर्धायाम शब्द च धातु इनसे छु का अंग विकल्प से अंग पक्ष में क्या होगा असी असीचत बोलो जब आ, आ अंग नहीं होगा स्विच होगा किस सूत्र से स्विच अस्विच तो स्विच का लो करने के सूत्र क्या है तो चकार को चौक करने के लिए क्या सूत्र है कुत्तो करने के लिए क्या सूत्र क्या रूप बनेगा अशिक्षता आगे क्या बनेगा अशिक्षा आगे अशिक्षा क्या सूत्र लगा आगे बोलो अशिक था ध्वम के पहले क्या बना है का नहीं ग चोक से क होगा क को फिर झलाम झलचिक असिक ध्वम ये हो गया पद हो गया शिच पक्ष हो गया हो गया लिंग लकार लिंग लकार में पुगंध गुण होगा ईट किसूत नहीं होगा क्या रू बनेगा क्या बनेगा अस इच्छा तो आत्मा नहीं पता बोलो उत्तमपुर से बोलो पारे श्रीमरा जोर से बोलो हाँ हाँ मध्यम पुरुष बोलो हाँ ये दो बार नहीं बोलना चाहिए आगे पीछे नहीं होना प्रथम पुरुष बोलो उत्तम पुरुष आत्मनिपद में से एक वर्ष नहीं क्या बोला हो गया सिज्जेदाद हो गया आगे क्या देते लिप उपदे लेपन करना है लिम्पति नून के सूत्र से होगा मुझे आदमी लिप है मुचलिप लिम्पति बनेगा आत्मपति में लिम्पते उत्तम से क्या बनेगा बोलो परसों में दो लो मध्यम पुरस्त इतने देर होता है आत्मनिपद बोलो मधेपुर साम क्या बोला लिमपत दुए लीट लकार पेश्रम में क्या मानेगा बोलो आत्मनिश्चित mm. बोल नहीं एक बोलो मे क्या बोलो देखो नहीं एक वचन से बोलो नहीं बोलो हाँ हाँ अतर मत बोलो करो करो नहीं नहीं जोर से बोलो लिलिपी धुए आगे पावही कहाँ आ गया लिलिपे लिलिपी वहे महे लिट लकार हो गया लूट लकार बनेगा सेट या अनिट धातु क्या बनेगा लेपता लेपता से बोलो लेट लगा क्या बनेगा पर्ची मे बोलो लेपुर बद में कौन क्या बोला क्या बनेगा बनेगाते बोलो नहीं गलत है लोट लगा बोलो निम क्या उत्तम प्रसाद हाँ आदमी बोलो उत्तम प्रसाद मध्यम हम्म क्या मैं बोलो आगे बोलो अनुदात बोलो बेदे में असिल अत अनुदिंपे लिंपे यिंपे असिल में क्या बनेगा लिप्या अत्य में क्या बनेगा क्या बनेगा लिपसिस्ट धोम में क्या बनेगा लिप्सी तो वर्ग या टा वर्ग हाँ हो गया लुंग लकार क्या इसमें आया था लिपि सीच में बनेगा लिपि आएगा तो क्या हो जाएगा लिपिशंग क्या बनेगा लुंग में अलिपत अलीपत मध्यम पक्ष में क्या बनेगा अलीपह उत्तम हाँ आत्मनिपद में ये आत्मनिपद स्व्यम एक पक्ष में होंगे अंग पक्ष में बनेगा अलीपत बोलो जब अंग नहीं होगा तो स्विच होगा सिच होने पर क्या रूप बनेगा अलिप अलिप्त। सौ कहाँ गया हाँ अलिप तो बोलो धम के पहले क्या है वह अलिप ध्वम लिंग लकार क्या बनेगा झलाम जस जैसी पक होता है अलिप कार्य में क्या मानेगा अलेप से बता बोलो हाँ अगे कृतिदने इकार की संज्ञा तो सुत्रही। के सूत्र से हाँ ई दीते उनसे सी दी तो निष्ठा या हम सूत्र है सूत्र एक है। इति नहीं होता है इति निश्चित होता है कृप्ति चदने में से मुसादने में आया आया कृते तनुम तो होगा हां क्रंतति ये परसिमदे क्रंतति मध्यम पुरुष बोलो क्रंतति क्रंतता क्रंतनी क्रंतो क्रंतम मिश्र करता नहीं बोला क्या बनेगा उत्तम पुरुष बोलो क्रंतम एकोजन क्या बना क्रिंता नहीं उस नहीं लगता है नहीं मी लगेगा नहीं तो क्या हो जाएगा किंता नहीं हो जाएगा लिट लकार में लिट लकार में कृत धातु कृत कृत कुह से हो जाएगा कहा कृन्य में न नत्व होना चाहिए नह न को री क्या है ना, ना ना, ना ना नही है पुस्तक में है? ना होना चाहिए ना क्या है समाधान नहीं किसी बात तो गलत रूप गल द्रुपदी आसा में हो करने के लिए जब जाएंगे नश्चा पदार्थ से जले अनुसार पहले लग जाएगा उसके दृष्टि से से तो असिद्ध है पहले क्या हो जाएगा नश्चा पदार्थ से झले अनुसार फिर अनुसार से ही परसवन हो गया अभी फिर जब न आ गया फिर ए, फिर ऋणत्व करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा क्या क्या बोलते अब खाली त्रिपादी हो जाने से हो जाएगा फिर जब उन्तत्व करने के लिए जाएंगे अनुसार से ही पर्सवन असिद्ध हो जाएगा भविष्यांत में जैसे प्रक्रिया ये हमें यही प्रक्रिया ये रिवरना नश्व नत्तम बाम भ्या, रसाभ्याम नूण समान पदे है इसमें नत्व है निकालो सूत्र नंबर उसी में नशे नत्तम बामें उसी में आठ चार्य कौन है हाँ देखो पहले नश्चा पदार्थ झल देखो आठ तीन है अब कि नोम होने के बाद दोनों प्राप्त हुआ अटक ये रसाभ्याम नोना जो प्र है सूत्र उसी में वार्तिक है रिवर्णा नशा नत्तमस्यम नत्व करने के लिए जाएंगे और नश्चा पदार्थ से जल अनुसार करने के प्राप्त है तो कौन असिध है वार्तिक नत्व तो असिध है असिध होने क्या हो जाएगा अनुसार हो जाएगा अनुसार से ही को देखो न देखो परसवर्ण परत उत्पादी है किसकी अपेक्षा नत्व के अपेक्षा तो नत्व की दृष्टि से अनुसार से परसवन परसवर्ण असिद्ध है तो नत्व नहीं होगा समझ में आया नोम करने के बाद नकार को नश्चा पदार्थ से जल अनुसार होता है अनुसार से ही परसवन होता है केवल यह नहीं लिम्पति में भी सा है लिम्पति जो बना नूम होना नहीं नूम होने का तो मह आएगा नश्चा पदार्थ जल अनुसार हुआ अनुसार से ही हुआ और सिंचत में ऐसा हुआ नूम हुआ नूम को अनुसार परसवन होता है इसी प्रकार सर्वत्र विद में नूम हुआ बिंदति में नकार को नश्चा प्रदान अनुसार होगा होता है अनुसार से ही होता है नहीं तो को कोई पूछा बिंदत्व में नकार को क्यों अनुसार नहीं होता है बिन्दत में नकार को अनुसार प्राप्त है ना नहीं नश्चा प्रदान अनुसार क्यों नहीं हुआ क्या होता है ना अनुसार हुआ है अनुसार का श्रवण क्यों नहीं होता है अनुसार से ही हो गया अब परसवन करेंगे तो फिर अनुसार करो क्यों नहीं होगा हैं, हैं, नहीं, यहाँ भी वैसा है नश्चा पदार्थ नश्चा पदार्थ झली के दृष्टि से अनुसार सही ही परसवन है देखो निकालो, क्या लो झली आठ चार अट्ठावन नशा प्रदान चली आठ तीन चवी अनुसार से प्रसमन आठ तो तो से अठावन प्रतिपाधी तो नश्चा पदार्थ के दृष्टि से अनुसार से प्रसमन असिध हो जाएगा इस अनुसार बाद में भी नहीं होगा हो गया ठीक भी प्रतिशत याद बाधित तो यहाँ नहीं है असिध हो गया किरण तद गया लीट लकार में चक्कर तो बना भूकंत गुण हुआ चक्कर तो अतुषानु पर गुण होगा ना नहीं चक्री अतुष फुगंत लोग पर जो गुण प्राप्त है ना नहीं गुण प्राप्त है और क्या प्राप्त है असंगत लिट कित प्राप्त है तो कित होगा या गुण होगा कित होगा क्यों गुण क्यों नहीं होगा क्या है याद है किसको नहीं लिखा नहीं लिखा है, है? लिखा नहीं बोलता है लिखा है क्या है बोलो देखकर कहाँ लिखा है देख करो बोलो लिखा है लिखा है तो कम से कम पुस्तक में ही नोटबुक में ऋदु पदेभ्यो लेट केत्वम गुणात् पूर्व विप्रतिषेदन जो ने नहीं लिखा लिखो कितने बार हो गया कालपुर से भी पूछा था किस धातु में बोलो यार अभी याद हुआ पर याद नहीं क्या क्या क्या है बिसर गए कैसे बिजर होगा बोलो हाँ बेप्रतिशत बिहार नहीं करना बेप्रतिशत है ना बोलो सब बोलो पहले की तो होने के कारण पुगंता ऊपर से गुणा नहीं होता नहीं तो क्या होना चाहिए असंयात लीट कित की अपेक्षा पुगंत लग से पर है यहाँ विप्रति से परम कार्य परम तो गुण पहले हो जाना चाहिए गुणा हो जाएगा तो संयोग आ जाएगा संयोग आ जाएगा तो आगे कित नहीं होगा इसलिए पहले ही ये विप्रतिषे से कित होता है गुणा नहीं होगा चकर त आगे चक्री तत् बोलो चक्कर त क्या बनेगा चक्री तत्व चक्कर तिथ डरते क्या बने पहले चक्कर आगे गुण नहीं होगा प्रत्यय मिला देना ना कठिन क्या बोलो चक्कर क्या चक्कर किसने बोला चक्री तो कितने स्थान में ईट हुआ दो तीन स्थान में गुण कितने स्थान हुआ तीन स्थान में एक औचन हुआ दूचन क्या हुआ एक औचने गुण हो गया हाँ आत्मनिपद में क्या मानेगा ये आत्मनिपद नहीं परसुम पद के बोल ये धातु परस है परशुपति क्यों ये जो ईट है ये स्वरित तो नहीं है क्या है उदात है उदात है, है? है? कैसे पता चलेगा अनुदातु तो क्या होता है अनुदाता की तात्व निर्प हो जाता परेशान नहीं होता ठीक है लीट लक लूट लीट नहीं लूट लकार धातु तो सेट है सेट है तांत में नहीं सेट है तो करतीता बनेगा गुना हो जाएगा क्या बनेगा करतिता बोलो देखो आगे विकल्प से ईट रखा है करती क्षति क्या सूत्र लगा से क्रिता चिड़दा चिदा त्रिदा किसके याद है एक दो तीन चार याद है <laughs> नहीं याद नहीं बोया बोलो कृता के बाद क्या बोला चिड़ता नहीं चुर्णा। अब क्या है Hmm. आ, क्रिता क्या कृत <भण> क्या क्या <क्रिता> कृत क्या है क्या? क्या <क्रूता> <भणते> चिरत छिद्रिद नित श्रेष्ठ जी कृत निता, हाँ दो तो है बोलो, ठीक है बोलो सो बोलो जी क्या हाँ ऐसे क्या होगा विकल्प से साकार को विकल्प से ईट पक्ष में क्या बनेगा करते बनेगा उत्तम पुरुष बोलो मध्यम पुरुष आदेश जाति का कर्तृ शब्द कर्तृ शब्द ईट नहीं करेंगे तो गुना होगा क्या बनेगा कर्तृ क्षति मध्यम पुरुष बोलो प्रथम पुरुष है मध्यम पुरुष है मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष बोलो उत्तम बोलो लोट लकार भलसो तो प्लॉट हैं नरोतम करोट लक बोलो रविंद्र तु कह तू बोला आगे हम्म बोलो बोलो सो बोलो तिर तू लंग बोलो आगे बोल सब बेदे बोलो आगे बोल सब आसमी बोलो बोलो कृत्या लुंग लकार में लुंग लकार में कृत स्विच वृद्धि होगी हाँ भाद ब्रज हलांत सैच वृद्धि होगी या सींची वृद्धि पर लगेगा नेट निषेध करेगा सेठ है क्या से है असीची से असीची सिच पर निषेध नहीं होगा विकल्प सीट की सूत्र से बताए ये धातु सेठ है ना धातु सेठ है हाँ सेट है तो बदल तो निश्चय कर देगा से जी नहीं शेष से लगेगा स्विच पर्यवतन नहीं विकल्प से नहींट नहीं होगा नित होगा नित्य हिट होगा या तो सेट है ना तो सेट होने से नेट को निश्चित कर देगा तो क्या बनेगा पुगंध को होगा क्या बनेगा अकर्तीत। क्या बनेगा आगे लिंग लकार कितने कितने रूप बनेंगे दो ईट होगा ना नहीं विकल्प ईट पक्ष में क्या बनेगा अकर्तिष्यत ईट नहीं होगा तो अकर्त श्यत अभी ईट के अभाव पक्ष में रूप बनना अकर्त श्यत तो सुनाई पढ़ना चाहिए अकर्त बोलते अकर्ष्यत नहीं अकर्त्यत अकर्थश्यताम अकर्त्यन आगे अकर्त्य जब वीट करेंगे अकर्त्यत हो गया आगे खेद परितापिक खेद मुचादि में आता है नुम होगा क्या रू बनेगा की दंती बोल दो खिंदती थिंदती उत्तम पुरुष में क्या बनेगा क्या मैंने मध्यम पुरुष में पश्चिमी लिट लगे क्या बनेगा हाँ बोलो हैं तो चिखे तो कहूँ क्या बनेगा चिखेदा आगे बोलो नहीं लुट बोलो लूट में पुगंध गुणा हो जाएगा धातु अनिटे है ना दांत में आता है अधक्षित अधिक्षेद तो क्या है पहला क्या है बोलो किस को दानते अधिक्षेद पहले ना खेद पहले अधिक्षेद तो अनिटे पुगंध गुणा होगा अनिट धातु से है बनेगा? आ, से क्या बनेगा खेता मध्यम प्रसव क्या बनेगा Okay. लीट लकार मीट होगा हैं सूची सूत्र से नहींतज श्रीधर त्रिधर नीता उसमें आता है नहीं ना तो क्या सेठ या नीटी क्या रूप बनेगा खेत से दो तो किस सूत्र से होगा हाँ लोट लकार क्या बनेगा लोट तो किंदतु बोलो बिजली में किंदेत आशीन में लंगल के में अखिंद उत्तम मध्यम पृष्ठ में आशिले में क्या बनेगा कि दिया लकार में लुंग से लकार में ये चीज लिपिशन है यार क्या बनेगा अखिद धातु तो अनिटे बल अंतर से वृद्धि हो जाएगी हमसे क्या बनेगा अखैत सीत क्या बनेगा अखेत सीत ताम अखेत ताम जल जल लोप हो जाएगा बोलो कान में अखेत शेत क्या बनेगा बोलो उत्तम प्रसो बोलो आगे है पिसा अभय पिस था तू मुचा दिमाता है कित तिसाम नुम होगा नकार को क्या होगा फिर अनुसार है कि सूत्र से अनुसार को परसवन के सूत्र से होगा क्यों नहीं होगा हाँ क्या बनेगा मानेगा विंशति बोलो लीट लगा रूप लेकर देखा तो दो हाँ बोलो चो धातु सेठ है तो, तो, तो लूट में क्या बनेगा लिट क्या क्या बनेगा लिट में पेशी शी लोट में पिनशतो पिन लंग में क्या बनेगा और पिन सात बिदली में पिनसे नूम में बिजली में हाँ असली में नौ तो गया कहा नहीं ठीक है लूंग लगर में क्या बनेगा है ना तो सेट है नेट नहीं लगेगा पुगंधगुना हो जाएगा अपे अपे सीत अपे सिस्टम बोलो अपे अपे अपे अपे अपे अपे अपे अपे सिस्टम सिस्टम सिस्टम डर होता है क्या नेट निषेध कर दिया बाधा ब्रोज हूँ पुगंध गुना हो गया अपेसी फिर बोलो लिंग में क्या बनेगा अपे सी बोलो नृतावसानी